शिव पुराण रुद्र से ही था इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट हो दुष्ट होकर बोली अरे अरे तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों न हो उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो सत्पुरुषों के प्रियतम नृत्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं इस प्रकार अपने शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जोशी कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विद्या से शीघ्र बोली पार्वती ने कहा सखी इस अधम ब्राह्मण को पूर्वक रोको यह फिर कुछ कहना चाहता है यह केवल शिव की निंदा ही करेगा जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता जो निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है न केवलम भवेद पापम निंदा कर तू शिव से ही यो वै शुण्ती पाप भाप सा भवेद भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध कर दे यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र ही दूर चले जाए यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं अतः त्याग देने योग्य है किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए इस, इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली चले जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया जो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया पार्वती ने लज्जावश अपना मुँह नीचे की ओर कर लिया तब भगवान शिव उनसे बोले प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा मैं प्रसन्न हूँ वर मांगू मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है देवी आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है लज्जा छोड़ो तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो गिरराज नंदनी महेश्वरी मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो सुस्थिर चित्त वाली पार्वती मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है लोकलीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो शिवे तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय मेरे पास आओ तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा ब्रह्मा जी कहते हैं देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया मुनिश्रेष्ठ सतीसाथ भी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई क्योंकि परिश्रम फल प्राप्ति हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है